युवकों के प्रति वह धर्म जिसमें हम पैदा हुए पहले तो शास्त्रों की आलोचना करते समय एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है कि केवल उन्हीं धर्मों ने उत्तरोत्तर उन्नति की जिनके पास अपने एक या अनेक शास्त्र थे फिर चाहे उन पर कितने ही अत्याचार किए गए हों यूनानी धर्म अपनी विशिष्ट सुंदरताओं के होते हुए भी शास्त्र के अभाव में लुप्त हो गया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 कभी कभी अजा देकर यज्ञ करते हैं और हमारे विवाह श्राद्धादि के मंत्रों में भी वैदिक क्रिया का आभास दिखाई पड़ जाता है इस समय उसे पूर्व की भांति पुनः प्रतिष्ठित करने का उपाय नहीं है कुमारील भट्ट ने एक बार चेष्टा की थी किंतु वे अपने प्रयत्न में असफल ही रहे इसके बाद ज्ञान है जिसे उपनिषद वेदांत या श्रुति भी कहते हैं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 गोपालतापनी उपनिषद की शरण लेनी पड़ती है यदि किसी नए संप्रदाय को अपने सिद्धांतों के पुष्टिकारक वचन उपनिषद में नहीं मिलते तो वे एक नए उपनिषद की रचना करके उसे व्यवहित करने का प्रयत्न करते हैं अतीत में इसके कतिपय उदाहरण मिलते हैं वेदों के संबंध में हिंदुओं की यह धारणा है कि वे प्राचीन काल के किसी व्यक्ति विशेष की रचना अथवा ग्रंथ मात्र नहीं है